का ध्यान ईश्वर की उपासना का अभ्यास कर रहे हैं अभ्यास के लिए आज मंत्र लेंगे हम शनो देवीरभिष्ट आपोभवंतु पीत ये संयोरभिश्रवंतु न शनो देवी अभिष्ट इतना एक पद हो जाएगा एक पाद बन जाएगा यहाँ तक आपो भवंतु पीत दूसरा पाद हो जाएगा और संयो अभिश्रवंतु ना तीसरा पाद तीन पादों में इसको विभाजित कर लेंगे मंत्र को तीन पादों में क्रिया एक ही है वैसे दो क्रिया हो जाएंगी यहाँ पर संभवंतु पहले के दोनों पादों में शनो देवी अभिष्टय आपोभतु पीत ये अभिष्टे सं न से लेना है पहले यहाँ न सं समु न माने हमारे मेरे लिए यहाँ पर हो जाएगा मेरे लिए अभिष्टये अभीष्टु मेरे अभिष्ट सुख के लिए कल्याणकारी होइए देवी सर्वज आप पीते यहाँ भी न लगेगा साथ में ही रहेगा वो भी हमारे पीते यानी प्रीति के लिए त्रिप्ति कारक सुख के लिए अर्थात मोक्ष के लिए भवंतु सर्व्यापक जो सर्वज्ञ परमात्म हैं वो हमारे लिए यहां पर भी पीती के लिए ही कल्याणकारी हो वि सम भवंतु इसमें जुड़ जाएगा संयो अभिश्रवंतु न संयो अभिश्रवंतु हमारे चारों ओर सुख की वर्षा करें वो ईश्वर के कितने काम पर हो गए हैं एक तो हमारा अभिष्ट करने के लिए उसको कल्याणकारी होना है एक कार्य ये हो गया फिर हमारी पीटी के लिए मोक्ष के लिए उसको कल्याणकारी होना है दो कार्य हो गए और तीसरा कार्य है संय अभिश्रवण सुख की वर्षा चारों ओर से करना ये तीन कार्य ईश्वर के हैं यहाँ पर अब इसमें देखने की बात ये है कि यहाँ पर प्रार्थना हा? ईश्वर से की जा रही है कि आप हमारे लिए कल्याणकारी होइए तो एक नियम होता है कि जो बड़े लोग होते हैं समर्थ होते हैं बड़े होते हैं वो हमारे लिए अपनी ओर से कल्याणकारी नहीं हुआ करते हैं अनुकूल नहीं होते हैं हमको उनके अनुकूल होना पड़ता है हमारी अनुकूलता के अनुसार उनकी अनुकूलता मिलती है वो अनुकूल ही रहते हैं या तो ये कहो बू सदैव अनुकूल ही रहते हैं लेकिन हम विरुद्ध रहते हैं छोटे जो होते हैं वो ज्ञानी होते हैं असमर्थ होते हैं इस कारण से वो ज्ञान के अनुकूल यथार्थ के अनुकूल नहीं चलते तो प्रतिकूलता छोटों की ओर से हुआ करती हर समय तो इस कारण से अनुकूल जो होना होता है छोटे को होना होता है बड़े को नहीं होना होता है बड़े अनुकूल रहते ही हैं पर छोटे के विरोध के कारण फिर वो विरोध दिखाई देता है तो यही नियम यहां पर भी ईश्वर के लिए भी लागू होता है ईश्वर को हमारे लिए अनुकूल होने की आवश्यकता नहीं है हमको ईश्वर के अनुकूल होने की आवश्यकता है ईश्वर पहले से ही अनुकूल हैं ही क्योंकि जो बड़ा होता है वो अपनी बड़पन के कारण ही तो बड़ा होता है वैसे तो होगा ही नहीं बड़ा तो बड़ा है तो वो उस गुणों को धारण करने वाला है और वो गुण उसके पास होते हैं जो हमें चाहिए होता है तो इस कारण से ईश्वर में भी यही स्थिति यहाँ पर है तो प्रार्थना तो हम इस रूप में करते रहेंगे कि आप हमारे अनुकूल होइए वहाँ अर्थ ये होता जाएगा कि मैं आपके अनुकूल हो रहा हूँ जब मैं पूरी तरह से आपके अनुकूल हो जाता हूँ तो आप हमारे अनुकूल हो जाएंगे लेकिन इसमें बाधा एक ये आती है कि हम या छोटे नहीं जिसको ज्ञान अभी नहीं है इतना बल नहीं है तो वो निर्धारण नहीं कर सकता पैमाना नहीं होता उसके पास कब अनुकूलता हो गई या नहीं नहीं बड़े कैसे अनुकूल हो जाएंगे ये छोटे को पता नहीं होता है वो चाहे कितना ही करेगा कुछ भी कर लेगा लेकिन उसको पैमाना नहीं पता है ना कि कितने में होता है पूरा काम कार्य पूरा न होने के कारण अपने को पता नहीं चलेगा कि कब हम अनुकूल होते हैं हो जाएंगे तो इस अवस्था में आकर के ये प्रार्थना लागू होती है अब आप हमारे अनुकूल हो या हमको नहीं पता है कि हम अनुकूल हैं या नहीं है आपके अर्थात पहले से ही ऐसा मान के नहीं चलना है कि वो हमारे अनुकूल रहेंगे। अनुकूलता के लिए अपने को पहले पुरुषार्थ करना शुरू कर देना है लेकिन पुरुषार्थ करते करते उसकी जब सीमा नहीं दिखाई देगी तो उस अवस्था में यानी पुरुषार्थ करते करते भी यदि उसका फल नहीं आता है सामने तो ऐसी अवस्था में जो विचलन की स्थिति आती है तो उस काल में प्रार्थना आरंभ होती है तो ये भाव यहाँ पर आना है ईश्वर से जब हम प्रार्थना कर रहे होते हैं आप हमारे लिए अभिष्ट सुख के लिए अनुकूल होइए इसके पीछे रहना चाहिए कि हमने अभिष्ट सुख के लिए पर्याप्त पुरुषार्थ किया हुआ है अब वो अभिष्ट सुख के साधन जो भी हैं भोजन है वस्त्र है आवास अवा, है या जो भी कार्य करते हैं दिन रात यहाँ लौकिक कार्यों को उन सभी कार्यों को अपने क्षेत्र के अनुसार अपने अधिकार के अनुसार सीमा के अनुसार हम उसको पूरा कर रहे हैं और करते रहेंगे तो ऐसी स्थिति में जा कर के हम प्रार्थना करते हैं वहाँ हम कहने का मतलब हुआ हम अपने कार्यों को आपकी आज्ञा के अनुकूल नियम के अनुकूल हम पूरा करते जा रहे हैं ऐसी स्थिति में अब हमको आप संतुष्ट कीजिए यानी कोई भी कार्य जो हमारे हैं ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं इसके ईश्वर के प्रतिकूल कर रहा हूं। इतना ज्ञान भी ज्ञान अपने को आ जाना चाहिए कि ये दिख जाए हाँ मैं ईश्वर के अनुकूल ही कार्य कर रहा हूँ तो ऐसी भावना यहाँ पर भी बनानी है अभिष्ट सुख के लिए अभिष्ट सुख होता है सामान्य रूप से लौकिक सुख इसका सीधा अर्थ होता है अभीष्ट का मतलब लेकिन लौकिक सुख ऐसा होना चाहिए यहाँ पर जो अभिष्ट सुख है उसका लक्षण ये बनाना चाहिए कि ऐसा सुख हमको मिले जिसके लिए अंततः कम से कम दुखी नहीं होना पड़े लौकिक सुख अंततः क्या होता है दुखी करने वाला होता है परिणाम में यानी लौकिक सुख को अंतिम मानकर कर यदि भोगा जाता है तो क्या होते हैं फिर लौकिक साधन क्षीण हो जाते हैं दुर्बल हो जाते हैं अस्वस्थ हो जाते हैं या अंत में परिणाम आदि जो दोष आ जाते हैं बहुत अधिक आ जाते हैं इस कारण से धीरे धीरे व्यक्ति जैसे जैसे असमर्थ हो जाता है और केवल लौकिक सुखों को भोगा हुआ रहता है तो अब क्या होता है अंतिम काल उसका दुखद हो जाता है तो अभीष्ट सुख ऐसा नहीं होना चाहिए कि अंतिम दुखद परिणाम देने वाला हो तो फिर कैसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए कि वो जो पीती है अमोक सुख है उसको प्राप्त कराने में साधन होना चाहिए क्योंकि दुखी व्यक्ति या दुखद अवस्था में हम ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाते दुखी रहेंगे खिन रहेंगे तो मन में विषाद रहेगा तो ज्ञान उत्पन्न नहीं होता उस काल में रागदेश उसमें होते रहते हैं बढ़ते रहते हैं तो ज्ञान की उत्पत्ति के लिए भी सुखस्थ अवस्था चाहिए तो इतना सुख यानी होना चाहिए कि हम किसी तरह से बाधित नहीं हैं विचलित नहीं होवे खिन्न नहीं रहें द्वेष युक्त नहीं होवें अधीरता नहीं आए सुख के अभाव में ही अधीरता आती है सुख के अभाव में ही व्यग्रता होती है सुख के अभाव में ही चंचलता होती है ये सारे के सारे जितने दोष होते हैं सुख की कमी के कारण ही होते हैं तो इतने सुख हमारे पास कम ना हो जाए कि हम अपने मन को स्थिर नहीं कर पाए तो इस प्रकार से यानी शरीर स्वस्थ बलवान बनता रहे और इसके अनुकूल जो सुख हमको उपलब्ध हो रहा है तब वो अभीष्ट हो जाएगा यानी साधन उसी को कहेंगे यानी साधन वो होता है जो अगले किसी कार्य को सिद्ध करने वाला होता है तो चाहे वस्तु है चाहे सुख है इसके आश्रय से अगला अगर कोई कार्य हम सिद्ध कर रहे हैं तो वो साधन हो जाएगा उससे आगे अगर कुछ नहीं है तो वो साध्य हो जाएगा लौकिक सुख प्रायः अंतिम होता है उसके बाद वो कुछ नहीं आगे करते हैं तो इस कारण से वो साध्य हो जाता है खाने के बाद पीने के बाद देखने के बाद क्या होता है फिर वापस लौट आते हैं फिर उससे और आगे कुछ करना है ये नहीं होता है तो ऐसी अवस्था में लौकिक सुख क्या है साध्य है तो लौकिक सुख यदि साध्य होगा तो दुख परिणाम वाला होगा इस कारण से लौकिक सुख भी साध्य नहीं होना चाहिए साधन होना चाहिए साधन होगा यानी लौकिक सुखद स्थिति में पुनः आगे जान विज्ञान के लिए तत्व ज्ञान के लिए वैराग्य के लिए ईश्वर के लिए विशेष प्रयास करना होता है तो ईश्वर आदि के लिए विशेष प्रयास अनुकूल स्थिति बना के करते हैं तो वही अनुकूल स्थितियाँ फिर अभी वो हो जाएंगे साधन हो जाएंगे तो इस रूप में यहाँ लौकिक साधनों की कामना करनी है लौकिक सुख की कामना करनी है लेकिन वो अभिष्ट के लिए प्रीति के लिए हाँ मोक्ष सुख के लिए करना है तो परस्पर दोनों में संतुलन रखना है दोनों की अनुकूलता के लिए ईश्वर हमारे अनुकूल हो और ये तो भावित में लेने हैं फिर अगला जो है संयोग अभिश्र हमारे और चारों ओर सुख की वर्षा करे अर्थात हमारे पास इतने ज्ञान विज्ञान साधन होने चाहिए कि हमें किसी प्रकार की कमी ना हो तो जितने हमारे पास ज्ञान होंगे ज्ञान विज्ञान होगा धैर्य होगा या जो धर्म के लक्षण कहे हैं ये सब गुण जितने होंगे उतने अधिक चारों ओर सुख स्थिति बनेगी जितना अधर्म होगा अन्याय होगा पाप होगा उतना चारों ओर दुख की स्थितियां होगी और जितने ये सब सत्य आदि गुण होंगे उतने ही चारों तरफ से अनुकूलता की सुख की स्थिति होगी तो अभिप्राय हुआ कि हम आपके आश्रय से आपके सान्निध्य से धर्म आदि का सत्य आदि का आचरण करते रहें इस प्रकार से आप हमें सब ओर से सुखी करें तो इतनी भावना बनानी है और एक बात इसमें ध्यान देने की है जो देवी आपा यहाँ स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग किया हुआ है तो स्त्रीलिंग में इतना लेना है यहाँ पर कि इसमें सौम्यता शीतलता और शांति प्रधान की स्थिति रहेगी मन को अत्यंत शांत बना के रखना है मधुर बना करके रखना है चंचलता नहीं आने पाए और दूसरी होती है जैसे यहाँ माता का प्रतीक ले सकते हैं इसमें कि माताएं जिस प्रकार से होती है अपने सदैव बच्चों के लिए सुख देने की कामना करती रहती हैं, इनका होता है कि जितना परोस के दो भोजन देती है उससे कम खाते हैं तो अप्रसन्न हो जाती हैं और अधिक खा लेते हैं तो माताएं प्रसन्न होती है ना जितना परोस के दे उससे ज़्यादा खा लो तो ये प्रसन्न हो जाएंगी और पिताजी कष्ट दुखी हो जाएंगे वो जितना दिया उससे कम खाना पड़ेगा तो ऐसे ही भावना यहाँ ईश्वर के प्रति भी है इन्हें जितने भी सुख साधन दिया है उन्होंने अब तक हम उनका पूरा ठीक प्रकार से प्रयोग करें और अगले के लिए पात्रता दिखाते रहें जितना भी दिया हुआ है उसमें संतोष नहीं रखना इतने यानी आलश प्रमाद नहीं होना चाहिए प्रदत्त साधनों में अधिक से अधिक साधनों को बढ़ाने की स्थिति होनी चाहिए पात्रता बनती जानी चाहिए ये यह यहाँ पर ईश्वर के साथ मातृत्व का भाव लेना है कि ईश्वर ऐसा सदैव चाहेंगे जो भी साधन हमने दिए हैं उससे अधिक साधन ये ले अर्थात पात्रता बढ़ाते जाए तो ये भाव यहाँ स्त्रीलिंग शब्दों से लेना है अब अभ्यास करेंगे इस रूप में शब्द के साथ चित्त की स्थिति बनानी है वही तीन भाव जो बनाने है अत्यंत शांत स्थिति बनानी है कोमलता मधुरता इनका आवेश लाना है चित्त में लेकिन <laughs> ओ oh. Hasta siempre. परम पिता के स्थान पर परम माता का भी संबोधन कर सकते हैं समस्त विश्व की जो माता है जगत जननी है समस्त संसार को जिसने उत्पन्न किया है पालन रक्षण कर रही है वह मातृ रूपा दिव्य शक्ति हमारे लिए कल्याणकारी हो ये भावना को मिलानी है यहाँ पर ईश्वर से हमारी भावना कितनी अधिक मिलती है अथवा कितनी दूरी है इसको देखना है कितने हम विरुद्ध चल रहे हैं शरीर वचन और मन से उनको स्ने स्ने बराबर करना है अनुकूल करना है मन में यह भावना उत्पन्न करनी है कि हम पूरे ईश्वर के अनुकूल चल रहे हैं भाव रख रहे हैं सदैव ईश्वर के सानिध्य में हम रह रहे हैं ऐसी स्थिति बनानी है अभिष्टे बोलते समय सुखद स्थितियाँ रहती है नहीं रहती है हमारी कितना सुख हमको उपलब्ध है शरीर को अन्य साधनों को हम ठीक प्रकार से रख रहे हैं नहीं रख रहे हैं उनको उचित रूप में प्रयुक्त करते जाना है या कर रहे हैं ऐसा आत्मविश्वास रहना है इन्हीं लौकिक अनुकूलताओं में रहते रहते हमें मुक्ति के योग्य भी अपने आप को बना देना है इसके लिए हम विशेष रूप से ईश्वर से ज्ञान पल की कामना करते हैं संयोग अवेश्रवंतुना संपूर्ण कार्यों में व्यवहारों में हम यम नियम आदि का पालन कर रहे हैं उनको पालन करने की क्षमता ज्ञान बल हमें ईश्वर से सृष्टि में उपलब्ध है पूरी तरह से हम उनका आचरण पालन कर सकते हैं इस स्थिति को बनाना है संबोधन की स्थिति बनाए रखें परस्पर हम एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं एक दूसरे को विद्यमान मान रहे हैं ऐसी स्थिति बनाए रखें अन्यथा विषयांतर में जाने की स्थिति हो जाती है समय पूरा हो चुका है उपसंहार करेंगे जिस प्रकार से दान से दाता बड़ा होता है यही यह स्थिति यहाँ पर भी साधनों से ईश्वर की स्थिति ईश्वर की स्थिति ऊँची देखनी चाहिए साधन गौण और साधन के देने वाले ईश्वर बड़े दिखने चाहिए ऐसी मन में स्थिति हो हो ईश्वर की प्रधानता हो जानी चाहिए आप ही सब कुछ देने वाले हैं प्रभु हे परमता आपने सब कुछ दिया हुआ है पुनरअपि आपकी गोद आपका सानिध्य हमें विशेष अपेक्षित है अतः अपना वास्तविक सुख निज सुख हमें प्रदान करें उसके अनुकूल हमें बनाएं उतना ज्ञान बल सामर्थ्य हमें दें जिससे मैं सीधे आपकी गोद में आपके आनंद में लीन रहूं तन में हो जाऊँ